ईशा वाष्योपनिषद के सात मंत्रों का विचार संपन्न हुआ अष्टम मंत्र का विचार आज होना है छ और सात मंत्रों के द्वारा आत्मज्ञान का फल मुक्ति बताया गया अब अष्टम मंत्र में फिर से जिस आत्मज्ञान के अज्ञान से संसार की प्राप्ति और ज्ञान से मुक्ति मिलती है उसी आत्म स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है उपसंहार मंत्र में यह उपसंहार है ज्ञाननिष्ठा का इसके बाद कुर्वन ने बेह इस द्वितीय मंत्र जो सूत्रात्मक है के द्वारा बताए गए ज्ञान कर्मनिष्ठा का विवरण प्रारंभ होगा व्याख्यान होगा इसलिए ज्ञाननिष्ठा के उपसंगार वाक्य में भी आत्मा के स्वरूप का श्रुति वर्णन कर रही है तो भाष्यकार भगवान इसका अवतरण लिखते हैं कि यो यतीत मंत्रे उत्त आत्मा स स्वन रूपेण कि लक्षण इतिहाय मंत्र तो जो पूर्व मंत्रों के द्वारा कहा गया आत्मस्वरूप है वह स्वरूपत कैसा है किन लक्षण इति यानी इस प्रकार की आकांक्षा होने पर स्वयं रूपेण का अर्थ है उपाधि निरपेक्ष निरूपाधिक स्वरूप वो कैसा हैकांक्षा सत्या इस प्रकार की आकांक्षा होने पर अयम मंत्र आह यह मंत्र बताता है पूर्व मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा स्वरूपतः इस प्रकार है उपाधित इस प्रकार है ऐसा अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से आत्मस्वरूप का निरूपण किया जा रहा है तो अष्टम मंत्र का उच्चारण कर लें सपर्यगात शुक्रम कायम यम व्रण वीरन शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी पीभुस्वयं या था तथ्य व्यदार शाश्वतीभ्य स सामभ्य चत शाश्वतीभ्य सभ्य चुी बोवन तो स सर्यगा तो स ये सुबंत है पर्यगात तिगंत है इण धातु का परिउपसर्ग पूर्वक लुंग लकार का रूप है इनगतो धातु का इणों का लुंगी इस सूत्र से लुंग पर्यरते इण धातु के स्थान पर ग आदेश होता है इन गत्यर्थक धातु है ना तो अगाध बन जाता है परिय उपसर्ग है तो परियगात परिकार्थ है समन्तात सब ओर अगात यानि अगमत अगछत सब ओर गया है सब ओर गया है का मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह नहीं है का अर्थ है व्यापक है इसलिए सपर्यगात इन दो पदों से बताया गया कि पूर्व मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा स्वरूपतः व्यापक है अपरिचिन्न है शब्द से लेना पूर्व मंत्रों से उक्त आत्मा जिज्ञास्यात्मा सशब्द का अर्थ है और वह आत्मा पर्यगात है का अर्थ है परितः समंता समतात अगात सब और गया हुआ का अर्थ है आकाश के तरह व्यापक है अपरिचिन्ह है और शुक्रम इससे बताया गया कि यह शुद्ध है शुक्रम का अर्थ है दीप्तिमान चेतन यहाँ चेतन दीप्ति लेना है चैतन्य दीप्ति तो शुक्र शब्द का अर्थ है चैतन्य दीप्तिमान यह प्रकृत आत्मा है तो सपर्यगात और शुक्रम से मिलकर के पर्यगात और शुक्रम इन दोनों का मिलकर के अर्थ होगा अपरिच्छिन्न रूप है निर्विकार चिद रूप है व्यापक चित प्रकाश है वो सपर्यगात शुक्रम से बता और सशब्द से लिया जा रहा आत्मा आत्मा यानी अर्थ। और अज्ञान अवस्था में अहमास्पदत्व रूपेण प्रतीयमान जो जो है उनका निषेध करने के लिए अपवाद करने के लिए ये विशेषण है अकायम अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम, इन विशेषणों से बताया जा रहा है अविद्या अवस्था में जो जो अहम ममास्पदतया भाषमान है उनसे वह रहित है असंश्लिष्ट है तो अकायम यह विशेषण बता रहा है कि काय से रहित है। काय शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर को तो अकायम का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर रहित सूक्ष्म शरीर तया अविद्या अवस्था में भाजता है वही अहमास्पद जो होता है उसे आत्मा कहते हैं तो भ्रांत पुरुष को अहमास्पदतया भासता है सूक्ष्म शरीर लेकिन भ्रांत पुरुष को प्रतीयमान जो मैं के रूप में सूक्ष्म शरीर है उससे यह प्रकृत आत्मा विलक्षण है सूक्ष्म शरीर रूप ही नहीं है इसे अकायम यह विशेषण बता रहा है कि आत्मा अकाय है का अर्थ है सूक्ष्म शरीर से रहित है सूक्ष्म शरीर रूप ही नहीं है और अव्रणम यह विशेषण बता रहा है अव्रणम और अष्टावीरम इसमें व्रणम का तो अर्थ होता है चोट आदि से होने वाला जो शरीर में घाव है उसे कहा जाता है व्रण छिद्र जो स्वाभाविक छिद्र हैं कान नाक आंख नौ छिद्र है नवद्वारे पूरे देह ही कहा जाता है इन छिद्रों को व्रण नहीं कहा जाता आगंतुक जो चोट आदि लगने से शरीर में छिद्र होते हैं घाव होते हैं उन्हें कहा जाता है व्रण शब्द से तो स्थूल शरीर तो घाव आदि शस्त्रादि से लग जाते हैं तो व्रण से युक्त होता है सव्रण होता है और आत्मा को तो गीता कहती है नयनन छिन्नती शस्त्रणी नयनन दहति पावक न चैनम चे, क्ले त्यापो न शोषेति मारुतः वो तो अच्छेद्य अदाह्य है इसलिए सव्रण नहीं हो सकता स्थूल शरीर होता है सव्रण इसलिए अव्रण का अर्थ है रहित चोट आदि से होने वाले घाव आदि से रहित अवर्णम ये आत्मा है और अस्नावीरम स्नावीर कहा जाता है स्नावा कहते हैं नाडियो को और नाडियां जिसकी होती हैं उसे कहते हैं स्नावीर स्नावीर यानी नाड़ी वाला तो नाडियां होती हैं स्थूल शरीर की और जिसमें नाडियां नहीं हैं उसको कहा जाएगा अष्नावीरम आत्मा में कोई नाड़ी नहीं है जितनी भी नाडियां हैं प्रधान 101 नाडियां हैं और ऐसी तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ दो नाड़ियाँ बताई गई हैं लेकिन ये सब नाडियां होती हैं स्थूल शरीर में ही इसलिए स्नावीर तो है स्थूल शरीर और आत्मा में एक भी नाड़ी नहीं होती है कि होती है तो आत्मा है नाड़ियों से रहित तो इसलिए उसे कहा जाएगा अस्नावीरम स्नावीरम से लिया जाएगा स्थूल शरीर को और ये जो दो विशेषण हैं अवरणम अस्नावीरम ये दो विशेषण मिलकर के बताते हैं कि स्थूल शरीर से विलक्षण आत्मा है पूर्व मंत्रों के द्वारा बताया गया जो आत्मा है वह स्वरूपतः कैसा है ये पूछा है ना तो उसका स्वरूपतः स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है अविद्या से संबंध प्रतीत होता है तादात्म्य संबंध जो स्थूल शरीर के साथ है वो कल्पित है स्वतः तो असंसर्ग है असंगोही अयम पुरुष श्रुति कहती है ना इसलिए अवरणम और अष्टावीरम इन दो विशेषणों से भस्कर भगवान बताएंगे आत्मा को बताया गया स्थूल शरीर विलक्षण सुक्रम से बताया गया यह क्या नाम अकायम से बताया गया सूक्ष्म शरीर विलक्षण शुद्धम जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहता था उसमें कोई अन्य मल तो प्रतीत होता नहीं है तो फिर एक बचा कारण शरीर जो अविद्या है इसलिए शुद्धम शब्द से लेना अविद्या मल रहित यह अर्थ आत्मा अविद्या रूप मल से रहित है कारण शरीर विलक्षण है तो इस प्रकार यह जो चार विशेषण है अकायम अवर्णम अष्टावीरम और शुद्धम क्रमत सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और कारण शरीर असंश्लिष्ट आत्मा है करके बताते हैं कायम ने सूक्ष्म शरीर से असंश्लिष्ट बताया आत्मा को शुद्धम ने अविद्या रूप कारण शरीर से असंश्लिष्ट बताया अवर्णम और अष्टावीरम स्थूल शरीर से असंश्लिष्ट आत्मा है ये बताते हैं और ये जो शरीर है ये तो अहमास्पद होते हैं अवस्था में अज्ञानी को मैं के रूप में सुसुप्त अवस्था में कारण शरीर प्रतीत होता है स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर मैं के रूप में प्रतीत होता है जागृत अवस्था में स्थूल शरीर ये तीनों बाकी पूर्ववर्ती दोनों शरीर तो रहते ही है लेकिन ये भी आ जाते हैं और ज्ञानी को इन तीनों शरीरों से पृथक जो आत्मस्वरूप है वह से व्यापक चेतन दीप्तिमान चेतन प्रकाश के रूप में अनुभव में आता है ज्ञानी को ज्ञान अवस्था में जो अज्ञान अवस्था में ममास ममास्पदत्व रूपेण भासता है कर्म उस कर्म से भी आत्मा असंश्लिष्ट है जो उपाधि के स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म रूप उपाधि के कर्म हैं व्यापार हैं वह स्थूल रूप से तो रहते हैं जो निवरते निर्वर्तक हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में और जब इनका अपूर्व रूप बन जाता है अदृष्ट तो अंत सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो अंतकरण है उसमें रहते हैं अपूर्व बनकर के इसलिए कर्म पाप शब्द जो धर्मा धर्म रूप कर्म है जन्म के निमित्त जन्म मरण के यहाँ पाप शब्द से जन्म मरण के निमित्त भूत कर्मों को लेना वो धर्म भी जो सकाम धर्म है वह जन्म दिलाता है तो जन्म कोई आनंद रूप नहीं है जन्म से दुख ही होता है इसलिए दुख का जो हेतु है उसे माना जाता है पाप ही तो सकाम पुण्य भी पाप कोटि में ही आता है जन्म रूपी अनर्थ का हेतु होने से इसलिए श्रुति में अपाप विधम्भ में पाप शब्द से जन्म के हेतु हेतुभूत पुण्य पाप दोनों को लेना और उनसे विद्ध होता है जो ये पुण्य पाप जिसमें रहते हैं सूक्ष्म शरीर का प्रधान जो अंश है अंतकरण उसमें उसे कहा जाएगा पाप से युक्त और उसी सूक्ष्म शरीर का ही स्थूल शरीर से हमेशा के लिए योग रूप मरण और दूसरे स्थूल शरीरांतर के साथ कुछ समय के लिए संयोग रूप जन्म ये होता है और उस सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आप को मिला करके देखने वाला जो जीवात्मा है अज्ञानी वह समझता है जिसे अपना स्वरूप अज्ञान अवस्था में सूक्ष्म शरीर को तो सूक्ष्म शरीर ने जिस थूल शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दिया मानता है वहां से हमारी मृत्यु हो गई और जिस दूसरे शरीर को पकड़ा संश्लेष हुआ दूसरे शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का तो मान लेता है वहां जन्म हुआ ये कौन मानता है जो एक स्थूल शरीर को छोड़कर के जा रहा है दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण कर रहा है वो है मन अंतक करण। और अंतक करण से उपलक्षित पूरा सूक्ष्म शरीर मन सष्टानी इंद्रिया गृहित्वता तो संयाति वायुर्गंधान युवासयात तो माना जाता है वह तो पाप से विद्ध है जो अपने आप को आने एक स्थूल शरीर से निकलने वाला दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने वाला सूक्ष्म शरीर रूप ही अनुभव कर रहा है सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके वही मैं हूं ऐसा समझ रहा है वह तो है पाप से विद्ध वह आत्मा का सोपाधिक स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप नहीं है इसलिए वस्तुतः तो पाप से विद्धत्व तो है करण, और उस करण के साथ तादात्म्य कर तादात्म्य करके मान लेता है कि मैं ही पाप से युक्त हूं मेरा ही यह जन्म मरण का हेतु हेतुभूत कर्म है ऐसा अभिमान करता है लेकिन जो निरूपाधिक स्वरूप है उससे कोई पुण्य पाप का संसर्ग नहीं है उन, वह पुण्य पाप के संसर्ग से रहित है असंश्लिष्ट है ये यहां पर कहा जा रहा है अपाप विधम से निरुपाधिक स्वरूप जन्म मरण आदि के हेतु हो तो पाप से रहित है उसका पाप से संबंध नहीं है हाँ? हाँ जो करता होगा हम्म तो ये जो शुक्रम अकायम अवर्णम अष्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम छ विशेषण है कौन सी विभक्ति है, है? प्रथमा ह और ये सब विशेषण हैं और विशेष क्या है स शब्द का अर्थ और सशब्द का अर्थ है आत्मा तो आत्मा तो पुल्लिंग होता है और इसीलिए पुल्लिंग आत्मा के परामर्शक शब्द में भी पुल्लिंग है और ये शुक्रम अकायम अवर्णम अष्टाविरम इत्यादि में है नपुंसक लिंग ये नियम होता है कि जो अनियत लिंग शब्द हैं जिनका निश्चित एक ही लिंग नहीं है वो यदि विशेषण के रूप से प्रयुक्त होते हैं तो विशेष्य का वाचक शब्द जिस लिंग में है वह विशेषण में लिंग आता है तो विशेष्य का वाचक शब्द यहां पर है शब्द वह सब्दुलिंग है अरे शुक्रम अकायम अवरणम अष्टावीरम शुद्धम अपाप विधम ये जो छह पद है यह अनियत लिंग शब्द है इनका कोई निश्चित एक नपुंसक लिंग मात्र नहीं है सभी लिंगों में होते हैं तो फिर विशेष्य के अनुसार इनमें लिंग होना चाहिए था पुल्लिंग श्रुति में प्रयोग हुआ नपुंसक लिंग इसलिए भाष्कर भगवान कहेंगे कि शुक्रम से लेकर के अपाप विद्व यहां तक के जो छे विशेषण के वाचक शब्द हैं इनमें श्रुति में नपुंसक लिंग हो गया लेकिन जब लोक में हम इनका अर्थ करेंगे तो पुलिंग बदल लिंग व्यत्यय करना शुक्रम यानी शुक्र स, शुक्र, ऐसा आत्मा शुक्र है का मतलब प्रकाश स्वरूप है चेतन प्रकाश स्वरूप है और अकाय आत्मा अकाय आत्मा शुक्र आत्मा अकाय आत्मा अवर्ण आत्मा अस्नावीर आत्मा शुद्ध आत्मा अपाप विद्ध ऐसा ये है प्रथमा ही और इसे पुलिंग करना वेद में तो व्यक्तय बहुलम ऐसा हो जाता है वो लिंग बदल जाता है बहुलता से प्रयोग होता है तो इसलिए ये जो नपुंसक लिंग प्रयोग हैं उन्हें पुलिंग समझना ऐसा क्यों एक प्रश्न हो सकता है तो कहते हैं इसलिए कि उपक्रम और उपसंहार में पुल्लिंग है उपक्रम है स शब्द से वो पुल्लिंग है ना और उपसंहार है स्वयंभू और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू ये सब पुल्लिंग शब्द हैं उपसंहार में है और ये बीच में है शुक्रम अकायम अवर्णम अष्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम ये बीच में है ना तो उपक्रम है प्रारंभ उपसंहार है अंत तो प्रारंभ में भी पुलिंग का प्रयोग है उपसंहार में यानी अंत में भी पुल्लिंग का प्रयोग है तो बीच में भी जो नपुंसक लिंग है उनको पुलिंग में परिवर्तित करना ऐसा भाष्य में आएगा भाष्य उपक्रम उपसंहार के अनुरोध से मध्य में प्रयुक्त शब्दों को पुल्लिंग समझना ये कहेंगे तो इस प्रकार ये जो पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या हुई अपाप विधम तक अब उत्तरार्ध में है कवि तो कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी और क्रांतदर्शी से लेना यहां पर सर्वज्ञ एक प्रकार से क्रांतदर्शी का मतलब सर्वद्रिक है आत्मा से कुछ सिपा हुआ नहीं है आत्मा सबको जानती है हिंदी में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है संस्कृत में पुल्लिंग है इसलिए हिंदी में जब आत्मा को कहते हैं तो जानती है आत्मा सबको जानती है संस्कृत का तो आत्मा सबको जानता है अनुवाद पुल्लिंग में करना होगा तो ऐसा होगा तो कवि है का मतलब सब का ज्ञाता है उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है इसलिए गीता में क्षेत्र क्षेत्र विभाग अध्याय में कहा गया सूर्य के दृष्टांत से जैसे अकेला सूर्य सारे जगत को अवभाषित करता है ऐसे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत तो क्षेत्री तो कृष्ण क्षेत्र है समस्त दृश्य पदार्थ उसे प्रकाशी प्रकाशित करता का मतलब को, दृश्य कोटि में आने वाला जो कोई भी है वह दृष्टा तो एक ही है वो आत्मा है उससे अज्ञात नहीं है ज्ञात ही है इसलिए आत्मा को कहा जाता है सर्वद्रिक कवि शब्द सर्वद्रिक इस अर्थ में है सर्वद्रष्टा और मनीषी मनीषी कहते हैं मन के नियामक को मनसो मनो यत यह केनोपनिषद मंत्र जिसे मन को भी अप आ, मनन का सामर्थ्य प्रदान करने वाला जो है उसको बता रहा है मन के साक्षी को मन का नियंता कौन है जो मन का साक्षी है वही मन का प्रवर्तक है तो मनीषी है हाँ तो ये विद्वान आत्मा है कि नहीं वो इसलिए विद्वान है कि सब को जानता है उसे कुछ भी अज्ञान नहीं विद्वान का अर्थ होता है ज्ञाता हाँ, तो इसलिए मनीषी शब्द का अर्थ कर रहे हैं मन का नियंता नियंत्रण मन का नियामक अंतरियामी अंतरियामी और परिभू, शब्द, शब्द का अर्थ है कि परि शब्द का अर्थ है ऊपरी, परि यानी ऊपरी, भू यानी का मतलब सबसे ऊपर है जो सबसे ऊपर का था सबसे असंश्लिष्ट त्रिपाद अमृतम दिवि जो बताया गया उसे यहां पर परिभू शब्द से लेना अविद्या और अविद्या का कार्य यह संसार ये तो संसार में है वो इसके एक पाद में है पादों से विश्वा भूतानी और त्रिपादस्य से अमृतन देवी के अनुसार इन सब से सब के स्पर्श से रहित सबसे ऊपर इसका स्वस्वरूप त्रिपाद अमृत है, का मतलब वह परिभू है संसार में व्यापक रूपे न प्रसिद्ध जो आकाश मायादी हैं उनसे वे भी ब्रह्म के कल्पित एक अंश में हैं और ब्रह्म उनसे अधिक व्यापक है निरतिश है हाँ इन सब से ऊपर इन सब से असंश्लिष्ट यह अर्थ निकालना पर्यगात का तो अर्थ निकला व्यापक और इनका परिभू का अर्थ है असंसर्ग असंग ऊर्व ऊपर ऊपर का अर्थ है असं इन इनमें रहता हुआ भी इनसे असंश्लिष्ट ये परिभू ऐसे परिभू का अर्थ भाष्कार भगवान करते ऊपर ऊपर का अर्थ है ये नहीं कि नीचे नहीं है ही है तब तो व्यापक कहां होगा का अर्थ है जो ऊपर होता है वो नीचे से असंश्लिष्ट होता है ना का अर्थ है असंश्लिष्ट असंग अयम पुरुष से बताई गई जो असंगता उस असंगता से युक्त परिभू सब इसमें कल्पित है लेकिन किसी के साथ भी इसका कोई संसर्ग नहीं है तो ऊर्द्व ही माना जाता है ऊपर ही माना जाता है हाँ हाँ परिभू यानी असंश्लिष्ट है और स्वयंभू शब्द का अर्थ है वह स्वयं सिद्ध है उससे सब सिद्ध होता है वह किसी से सिद्ध नहीं होता सभी प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार आत्मा से सिद्ध है लेकिन आत्मा किससे सिद्ध है आत्मा स्वयं सिद्ध है इसलिए स्वयंभू का अर्थ है स्वयं सिद्ध आत्मा को कोई सिद्ध यानी निश्चित नहीं करता आत्मा से सब सिद्ध होता है सब को सिद्ध करने वाला यानी सब का अस्तित्व सिद्ध करने वाला जो है निश्चित सिद्ध का अर्थ है निश्चित तो सबके अस्तित्व को निश्चित करने वाले आत्मा का अस्तित्व किससे निश्चित है वो स्वयं से ही सिद्ध है वो है वो स्वयं से उसका वो चेतन रूप होने के कारण स्वयं से ही भाषरा है ना भाष मानता ही सत्ता मानी जाती है हा स्वयं हमने प्रतिष्ठित करके आती है वो सो स्वरूप में ही स्थित है स्वयं ही सिद्ध है तमेव भांतम अनुभाव भांत का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश वही स्वयंभू शब्द से बताया गया स्वयं सिद्ध को स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश हेकि और दूसरा ये जो कुछ भी दिख रहा है वह स्वयं ही आत्मा इस रूप में विवर्तित हुआ है तो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में जो विवर्तित होता है उसे भी स्वयं हैं। और जब प्रलय काल आता है तो स्वयं ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और आत्यंतिक प्रलय होता है तो बिल्कुल से स्वरूप में रहता है प्राकृत प्रलय काल में प्रकृति रूप उपाधि को साथ में रख करके रहता है और सृष्टि अवस्था में कार्य को भी कार्य रूप से विवर्तित होकर के रहता है ये सारा जगत इसी का विवर्त है ना सुसुप्ति में कारण रूप विवर्त के साथ रहता है सृष्टि काल में कार्य रूप विवर्त के साथ रहता है और ज्ञान अवस्था में स्वयं से ही रहता है नहींदम शुरू वाला मंत्र हां वहां पर वो है हिरण्यगर्भ गर्भ यहां स्वयंभू शब्द का अर्थ है ब्रह्म तो याथा था तथ्य तो अर्थात शाश्वती तो साम श कार्थ होता है संवत्सर समा ये वर्ष का पर्यावाचक है पहले अपोमा ने शाश्वत शाश्वती साम शतम साम द्वितीय मंत्र में तो समाशब्द का अर्थ है संवत्सर शतम समा का अर्थ होता सौ वर्ष तो समाभ्य शाश्वतीभ्य समाभ्य इसमें समा का अर्थ हुआ संवत्सर शाश्वती का अर्थ ये समा का विशेषण है शाश्वती और शाश्वती शब्द का अर्थ है नित्या तो नित्या समा का अर्थ निकलेगा सापेक्ष नित्य संवत्सर वो सापेक्ष नित्य संवत्सर रूप माना जाता है प्रजापति को संवत्सर रूप जो प्रजापति इसलिए शाश्वतीभ्य समाभ्य शब्द से समाशब्द नित्य होने से बहुवचन है तो शाश्वति भाभ्य शब्द से लेना प्रजापति भि प्रजापत ये जब प्रजापति एक है तो एक वचन करेंगे है ना शाश्वति भाभ्य इन शब्दों का अर्थ निकलेगा प्रजापत ये प्रजापति हैं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और बाकी उनके अवंतर रूप वायवादी ये भी प्रजापति माने जाते हैं प्रजा के पालक प्रजा पालकों में प्रधान है हिरण्यगर्भ और अवान्तर प्रजापति हैं इन्द्रादि। तो ये जो शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ है प्रजापति के लिए चतुर्थी है ना? अर्थान व्यधात वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु होती है करने अर्थ में वी विपूर्वधा करोत्यर्थ है तो वेद धात लंग्लकार का रूप है तो वेद का अर्थ निकलेगा अकरोत अकरोत यानी किया लंगलकार का रूप है ना अकरोत किसको किया यानी बनाया उत्पन्न किया तो अर्थान अर्थान यानी कर्तव्य पदार्थान तथा भोग्य पदार्थन प्रजापति के लिए इस स्वयंभू परमेश्वर ने इस प्रजापति के भोग्य जगत को बनाया प्रजापति ये मुख्य एक जीव हैं एक जीव आदमें और बाकी हम सब उसके भोग्य हैं प्रजा जैसे राजा की भोग्य होती है प्रजा भोग्य का अर्थ खा, खाली खाना ये अर्थ नहीं निकलता खाद्य भोग्य का तो अर्थ होता है जो सुख या दुख का साधन बने तो राजा के सुख दुख की साधन उसकी प्रजा होती है शास्य प्रजा पर अपना अनुशासन करके अनुशासन में रहने वाली प्रजा से उसे सुख होता है और अनुशासन में न रहने वाली प्रजा से दुख होता है इसलिए सुख दुख का साधन राजा की प्रजा होती है ना इसलिए प्रजा को माना जाता है राजा का भोग्य जो सुख दुख का साधन बनेगा निमित्त बनेगा वो माना जाता है भोग्य ऐसे पूरे संसार के प्राणी भोग्य हैं हिरण्यगर्भ के इसलिए सारे प्राणियों को और सभी प्राणियों के कर्मों को बनाया परमेश्वर ने किसके लिए तो अपनी प्रथम संतान हिरण्यगर्भ के लिए संसारी न हो तो किस पर हिरण्यगर्भ शासन करें और शासन जनित तो सुख का किससे करें नहीं कर सकता इसके लिए हिरण्यगर्भ के सुख के लिए प्रजापति जो हिरण्यगर्भ उनके सुख के लिए ईश्वर अर्थान यानि जगत के भोग्य पदार्थों को बनाते हैं वेददत्त यानी बनाते हैं वेद क्रियापद का करता है सर्यागत क्रिया का जो करता है वही वेद का भी करता है तो स अर्थान वेद और स यानी कौन आत्मा उस आत्मा ने अपनी प्रथम संतान हिरण्यगर्भ के उपभोग के लिए अर्थों को बनाया अर्थ यानी संसार के पदार्थ उनको बनाया और कैसे बनाया तो याथातथ्यत तो यथातथोर्भाव याथा तथ्यम तस्मात्थातथ्यथ अर्थ है जिनका जैसा कर्म है उस कर्म के अनुरूप कर्मफल भोगने के लिए तो चौरासी लाख प्रकार की यौनी में से जो आ, कर्म जिस प्राणी ने किया वह कर्म भोगा जा सकता है जिस यौनि में उस यौनि में उन प्राणियों को उत्पन्न किया संसार का और फिर प्राणियों को जो हिरण्यगर्भ के सहायक इंद्रादी हैं, उनका ये ये कर्तव्य ऐसा निर्धारण भी कर दिया ये यहाँ पर कहा या स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य प्रजापति के लिए इस प्रकार ये मूल मंत्र का अर्थ पूरा हो जाता है भाष्य कल अष्टमी है अष्टमी कब है सत्ताईस को तो कल तो कल भाष्य का विचार होगा